श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकथामृत पंचदश परेद श्रीरामकृष्णेन सह महिमा नरेन्द्रमास्टर्मोदयहिमाचरणादीना भक्ता नाम आलापो नंदन चय रविवासर का दसमो दिवस कृष्णद्वित अक्टोबर मासवशो दिवस पंचाश्तुत्तराष्टादतमें ख्रृष्टवर्षे श्री श्रीरामकृष्ण कलिक्याकुरभव अवतिष्ठते, कंठ रोगस्य, कर्कट रोग से चिकित्सा सगता सैद्यसर् वैद्यसमीपे परमहंसदेव अवस्था ज्ञापय मटर्महदय प्रत्यु प्रेश्य अदय प्रा साधवादन वेलायां तम प्रणम्य मटर्महोदय अपृत भव कथम आस्रामकृष्ण कथ यति वैद, वैद्याय वक्त रात्रे अवसानवसानगे मुख जलपूर्णव काश अस्कसी स्ना मटर्महोदय सप्तवादना पर वैद्य सरकारेण सह मिलती तथा तमस्ताम अवस्था वैद्यस्य वैद्य वृद्धि तथा दैयम उपस्थिता आसन वैद्यो वृद्धशिश ब्रूते महाशय रात्रित्रिवादनतः परमहंसदेव चिंतन आरब निद्रा ना परमहंस प्रसंग वैद्य कशन मित्रजनो वैद्य ब्रूते महाशय शिणोमी परमहंस केवल केचन अवतार की प्रत्यहं भा प्रम पश्यबोध जाये जायते वैद्य मनुष्यतया महत्मा श्रद्धा विद्य महोदय वैद्य मित्रं प्रति वैद्य महोदय तम प्रति अग्रह प्रकटयन तं बहुरा निरीक्षत वैद्य अग्रह मटर्मोदय अस्मासु देवे परमहसदेव न वज् वैद्य तोह युष्मा न जैसे मम वस्तुत क्षति बत्यहम दिवन तो न गम्यते एव, गम्यु स्वयं रोगिणा गृह जामी पारिश्रमिकोमी स्वयं गृति कथम स्वीकुआ श्री युक्त महिमाचरण श्रीयुक्त महिमाचरचक्रवर्तिसंग आलोचि शनिवास यदा वैद्य परमहंसदेव दृम गक्रवर्ती उपस्थित आसता वैद्यम दृष्टि स श्रीरामकृष्ण महाशय भाव वैद्य अहंकार विद विध्योगय वैद्यम प्रति महिमाचरणचक्रवर्तीदी अस्ने पूर्व आगछत भवान विज्ञान वैद्यक प्रवचन कौती स्म स्रोत आगछत वैद्य एवं जन अक अभी दृष्टि अहम नमस्कार ईश्वर सेधस्तन तृतीयांव तमो गुणी ईश्वर की मात्र अभी चधीश्वर तो सत्वस्तम सेचनमें विशेषण स्मर्त भवान वैद्यस्य अहंकार विध्यथ रोगम आरचित मास्टर महोदय नहिमा चक्रवर्तिनो विश्वासो यमंसदेव इछति चेत स्वयं व्यां सैद्य अक स्वयं व्या प्रसमन वयम भीष व्यवमे तत्कर्कट रोग मध्ये किम अस्ति। वयम एव शूँम न शक् तू कि न जाना त्र भूं प्रति पश्यत रोगो दुराारो्य सत्यम किंतु एक तथा भक्वश परछेद श्रीरामकृष्ण सकसट महोदय वैद्यम आगंध्य प्रत्यागमनवा भोजनादे परिवादन वेलाया श्रीरामक साक्षात्व न्यवेदय अवदत अद वैद्य अत्यम हतबुद्धि श्रीरामकृष्ण कि मटर्मोदय भाव हतभाग्या वैद्या, हत हत नाम वैद्या नाम अहंकार विद्य रोगवाचन शुवा अगछत श्रीरामकृष्ण क उतवा मास्टर मटर्मोदय महिमाचरचक्रवर्ती श्रीरामकृष्ण तत मटर्मोदय तत्मह्रवर्ति वह तमोगुण ईश्वरित अर्थ अृतीय इदान वैद्यो वजती ईश्वर से सरजस्तम से सी परमसदेव हाँ मवोचत रात्रिवादन वेलायाँ निद्रा भगना तथा परमहंसदेव चिंतन पूर्वाह अष्टवादन इदानिम इद्मी परमहंस प्रसंग चलती श्रीरामकृष्ण हसन तेनाली आंगल तस्म वक्त सामर्थ्यम नीति मिन्त कौती मटर्मोदय मनुष्यतया महत्मा श्रद्धा विद्य अयं अहम तम अवता न वच् किंतु मनुष्यतयावक्य भक्ति अस्त श्रीरामकृष्ण अ प्रसंग अवतीर्ण महोदय अहम अपृछं अद व्याधिचि प्रबंध क सैत् वैद्य अवदत प्रबंधो नाम मम मस्तक तथा मुंडम वचनमद विरक्ति सूचक अदय ग कबंध श्रीरामकृष्णस हाष्यम अभी अवदतुष्मा न यत ज्ञाते यम क्रियाता प्रत्यम क्षति बवती द्वितिस्थनसु प्रत्यम गमनावसरो नवती सप्तश परिच्छेद विद्यादिभक्त प्रेमंदन कियत् परम स्री युक्तो विजय कृष्ण विजयकृष्णगोस्वामी परम हंसदेव साक्षात्ग सेचन ब्रह्मभक्ताजयकृष्णा नगरिया अनेक दिवस आसी इदान पश्चिम देश अनेकतीर्थाटना पर सद्य कलिकता उपागत आगम्य प्रभु श्रीरामकृष्ण भौमनतिम निवेद अनेके उपस्थिता आसन् नरेन्द्र महिमाचक्रवर्ती नवगोपाल भूपति लाटु महोदय खनैया नरेन्द्र इत अने भक्ता महिमा चक्रवर्ती विजय प्रति महाशय तीर्थाटन सहुदेश दृष्टि आगता इद् किम की वदय कं वक्षा पशा यस् तर्व केवल वृथा अटन एव वा, क्वा अवतानकयानक चुरानक पर्यतं अत्र पूर्णतया षोडशक दर्शन कौमी महिमा चक्रवर्ती स्थने ही उत्तर पुनः अव भ्राम भाव आसयती श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति तस्जय कैदृगव लक्षण सर्वं पिवर्ति आमूलचूम इव आवर्ति अहम परमस स्कंध ललाटम च दृष्टि ज्ञात शक्नोमी वक्त पारिया परमहंसो ना महिमा चक्रवर्ती महाशय अभी आहारो हाथ गजय आम मे ग्रीरामक प्रति पीड़ा विषय शुवा द्रष्टुमन श्री पुनः ढाका श्रीरामक किजय किमी किम उत्तरम न अयत कियत कालं तुषिवत विजय स्वयं सुप्रापो नवराप अोशनक्रीरामकृष्ण केदार अवदत अन्त्र भोज्यम ना अगम्य उदरपूरम प्राप्व महिमा चक्रवर्ती उदरपूर्ति का उद्देल विजय कृता सन श्रीरामकृष्ण प्रतिगतवा अस्मी भात श्री राम श्रीरामकृष्ण भावस्थ यदि तत्पन्न ती तजय तत। अवगतवा श्रीरामकृष्णी पादमूले पति अभूत तथा स्वक्ष वक्षसि तदा श्रीरामकृष्ण तदाईशावेशन बाह्य जान विरही चिरातविष्ट अस्त प्रेम आवेश एकुत दृश्यम दृष्ट् उपस्थित भक्ता केचन क्रंद केचन स्तवं यस याद मनोभा स तेन भावन अपलकदृष्ट्या श्री प्रभु प्रतिक्षारण अस्था कोपी तम पर भक्त कोपी तम संसिं कोप्पा को देहधारिण्वराव पश्य ये यादृग भाव महिमाचरण शास्त्रुनयनमत पश्य पश्य प्रेम मूर्ति तथा अंतरा अतरा ब्रह्मदर्शन कुव एवं दति सच्चिदनंदेता दैत विवर्जित नवगोपाल क्रंदती अपर एको भक्तो भूपतिर अगायत जय जय पर्रह्मम्य परात्थसार लोकस्तम प्रेमकूमि मंगलस्त मूलाधार नाचयुभव गभर रचना तव उछ्वासी शोभा महाकवि आदिवी छंदत उदेति शशिवि ंद पुनः हस्ताचल जाति तारकाखंडा जलदक्षरुचय गीत लिखि नीलांबरफल केड़ित संवत्सरे महिमकर्तन कुरते सुखपूर्णचराचर सहिता कुसुमें तव का सलि तव वद्र वज्ररवण रुद्रस्व भीमह, तव भाव अतिगूढ़ को जानीयात मूढ़मति ध्याति युगयुगा वदंते तव कोट चंद्रा, चरण कोटिचंद्रा कोटिशूर्यताचनाया भाव मादाय, आहा स्त्रीपुंस हाहाको नेत्रहतिधारा मिड़ि सुरनरभव प्रणमति वाम विभुम लय देह ज्ञान देहि प्रेम देक्ति देमं दे आश्रय भूपति पुनः गायती चिदाननंद सिंधुनीरे प्रेमानंदहरी महाभरासलीला कियमाधुर्यमी मिए म्रििए विविध विलास रंग प्रसंग कियदिन्नव मज्जतिषति कौती रंगम नवीन नवीन रूप रूपारणपुर हरे हरे इति वदन महायोगे समुदायकारो जाल व्यवधानो भेदेद व्यपेत आशा पूर्णारे मम सर्वाशा पिपूरिता अधुना आनंदन मत उद्बिबा सद ब्रूहि मनोहरे हरे, हरे अत्रुट्य भ्रमो भीतिमकर्मी दूर गातिलज्मन क्वाहम क्व हरिप्राण मनोहरण्वा सखा पलायता अहम कथम व आगत भो प्रेम सिंधुतटम भाव जा प्रभातम अवगच हृदय मम न गकय आम आमाय अमय प्रेमदा कथय साधवोजगिन एवतन विधान कि नास्ति नास्तक कालात् प्रभु श्री रामकृष्ण प्रकृति स्रह्म तथा आश्चर्य अवतारेण प्रयोजन श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति किमती आवेशे सी लज्जा भूतग्रस्त इव भवामी अहम पुनः अहम ना एक परम गणना न नवयुं प्रवृत्ते सती एक सात आठ इव गणना नरेन्द्र ये एकमकृष्ण नएकतीत द्व... महिमाचरण आम महोदय द्वैता दैत द्वेत विवर्जिम श्रीरामकृष्ण पिगणना नश्यति पांडि न लब्धु पुराण वेद शास्त्रपुराणवेद तंत्र हस्ते एक यदि पशा ज्ञाननमी सक तषिवे ब्रह्मे कि लक्ष्य नीते शास्त्रेण किं प्रयोजन ज्यानासी कसन पत्र लिलेख पंचसे संदेश मिष्ट एक वस्त्र प्रेशय्यस ये पत्र पढ़ि पंचसैर्मित संदेश तथा एक वस्त्र वचन स्मरन पत्र न्यक्षिपत पुनः पत्रे किं प्रयोजन विजय संदेश प्रषित अवगत श्रीरामकृष्ण मनुष्यदेहम धारियन ईश्वर अवतीर्ण सर्वस्थनसु सर्वूतेसु विद्य सत्य किन्तु अवतारो नवती चेत जीवस्य आकांक्षा पूर्ति नवती प्रयोजन पूर्ण नव कथंजा गो यमश्यसी तेन गोस्पर्श एवं सत्यम विषाणस्पर्शेन अभी धेनुस्पर्शो जो कि गोधस एवं क्षीर स्रवती सामा हाथ महिमाचरण दुग्धम यदि अपेक्षित गोविषाणे मुखन किधसी उध, मुखनिधान कर्तव्य सामा हा विजय किंतु वस्तर प्रथमत इतस्तो मुखाभिघात कर श्रीरामकृष्ण हसन पुनः केचन वस्तर तथा कुरक्ष्य ऊधस धारिय समेशा हाँ